द्रम कर्णे श्रद भद्रम पश्ये ओम स्थिर ओ अथर्व वेदी ये मांडव्य परिषद चतुर्थ मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ था जिसमें स्वप्न स्थानीय आत्मा तेजस आत्मा की चर्चा एक अवस्था विशेष में तेजस नाम प्राप्त करता है स्वप्न अवस्था वाला जो आत्मा होगा ना स्वप्न के वस्त्र में अभिमान करने वाला अहंकार तो और ममकार करने वाला अहमता करने वाला जब हो जाता है तो वो अंत वाला होता है बाहर विषय जन्य प्रज्ञा नहीं है ज्ञान नहीं है भीतर है जो कुछ बाहर के पिछो का संस्कार है जागृत काल में जो आधारण किया था ग्रहण किया था वो संस्कार ही भाषित होता है इसलिए प्रज्ञा का भीतर प्रज्ञा वाला होता है और सप्ताह वैसे ही है जैसे जागृत अवस्था में सात अंग शरीर एक शरीर सात अंगों के माध्यम से विषय भोग करता है सात अंग यहाँ भी सीरा सात जो छाद परिषद के माध्यम से लगाए सात और एक और विशद मुखा कहा उन्नीस प्रकार से भोग विषयों का भोगस प्रकार के वृत्तियों से विषयों का भोग करता है माने उनमें से कोई एक वृत्ति सारी वृत्ति एक साथ तो होगी नहीं चक्षुरादि पांच वृत्ति हैं और बाघ आदि पांच वृत्तियां हैं प्राण आदि पांच वृत्तियां हैं और अंतकरण के चार वृत्तियां हैं उन्नीस में से किसी वृत्ति को सामने करके विष्णु का भोग करता हुआ काल्पनिक विषय है संस्कार जन्य है और कैसा भोग होगा जागृत में तो स्थूल भोग कहा था स्थूल भुगतान होता है स्थूल विषयों का भोक्ता बनता है क्यों वहाँ इंद्रियां हैं इंद्रियों के अनुग्रह करने वाले देवता है अधिष्ठाध्री देवता लोग हैं उनके सही विषयों का अर्जन करता है इसलिए स्थूल विषयों का भोगता बनता <cough> तो है यहाँ न में न इंद्रिया है न इंद्रियों के अनुग्रह करने वाले देवता है न विषय केवल वार्षण जन्य भोग है इसलिए कहा यहाँ पर प्रविक भुगत सूक्ष्म का भोक्ता बनता है सूक्ष्म विषय का भोक्ता होता है तैजस होता है आत्मा का नाम तैजस पड़ता है जागृत कालीन आत्मा का नाम था वैश्वान स्वप्न काल को तेजस नाम पड़ता है क्यों वो जो स्वप्नकालीन जो अंतकरण में वृत्ति बनते ज्ञान होता है वृत्ति बनेगी वो प्रज्ञा जो होगी निर्विषय विषय नहीं है तो वो तेज है वो वो प्रज्ञा तेज है वो तेज का कारण तेज संबंधी है आत्मा वो प्रज्ञा संबंधी है इसने तेजस तेजसाह अयम तेजस तेज मान प्रज्ञा का नाम है स्वप्न कालीन प्रज्ञा का नाम है उसका यह आत्मा है इसलिए तेजस कहा तो ये भी हिरण्य से अभिन्न करके लेना है हिरण्य से अभिन्न तेजस तेजस शब्द से लेना है क्यों प्रविलापन के समय में पूरे प्रबिलापन करके तुर आत्मा में जाना है ऐसा समझ में कहा द्वितीय पाद आत्मा के दूसरा पाद है ऐसा कहा था भाष्य चल रहा था भाष्य में कहा स्वप्नम स्थानम अस्य आश्या स्वप्न स्थान ऐसा होगा जिस तेजस आत्मा के स्थान स्वप्न स्थान मैंने स्वप्न के विषय में अभिमान करता है उसके नाम पर तैजस तेजस कहा स्वप्न स्थान कहा जागृत प्रज्ञा अनेक साधन क्यों स्वप्न स्थान होता है वो तेजस क्यों बनता है जागृत जो प्रज्ञा होती है अनेक साधन वाली होती है इंद्रिया है अनुग्रह करने वाले देवता आदि हैं जागृत कालीन जो ज्ञान होगा प्रज्ञा अनेक साधना अनेक साधना से है बहिर्षया अभासवाना वास्तव में जागृत में भी प्रज्ञा नहीं विषय नहीं तो प्रज्ञा कहाँ सी होगी बाहर विषय नहीं है बहिर्विषय वेदांत में विषय है ही नहीं सर्वम ब्रह्म एक ब्रह्म ही रहता है लगा के बोला बहिर्षया प्रज्ञा जो है बाहर विषय वाली जैसी होकर के भाषती अब भाषा होती है ऐसा होते हुए मन स्पंद स्पंदन स्पंदन मात्रा शरीर है तो इस मन का स्पंदन मात्र मन की चेष्टा मात्र है मन की वृत्ति मात्र है वो बाहर विषय नहीं है जाग्रत में किंतु फिर भी विषय जैसी होकर के भाषती है संस्कार मन से आदत कहा संस्कार जागृत में जैसे जैसे विषयों का आर्जन किया था जिस प्रकार की वृत्तियां बनी थी वो क्या होता है उसी प्रकार के संस्कार को मन में आधान कर देती है जागृत जो, जो संस्कार पाया हुआ मन होता है जागृत काल में संस्कार बना हुआ मन तन मन तथा संस्कृतम उस प्रकार से जागृत प्रज्ञा के द्वारा विषय रूप में संस्कृत हुआ मन चित्रितम इव जैसे कपड़े में चित्र बना देंगे तो वो चित्र दिखाई पड़ता है चित्र रूप में कपड़ा दिखाई पड़ता है इसी प्रकार मन जो है वहां पर विषयादी रूप में दिखाई पड़े चित्रित पट होता है वो पट नहीं दिखाई पड़ेगा चित्र दिखाई देगा ठीक इसी प्रकार मन जो है विषयाकार में दिखाई देगा जो विषय संस्कार जागृत प्रज्ञा ने उसी विषयाकार में दिखाई पड़ेगा स्वप्न अवस्था में साधन अनपेक्षा अविद्या काम कर वह तो प्रेरणा देने वाला मन को विषयाकार में परिणत कराने वाली वस्तु क्या है कहते तो अविद्या काम कर्म अज्ञान है अज्ञान से इच्छा हुई इच्छा से कर्म यही है सबके लिए कारण यही है अविद्या काम कर्म द्वारा प्रेरित हुआ मन। बाह्य साधन अनपेक्ष वहा विषयाकार में बन जाता है बाह्य साधन नहीं जागृत बद अब अभास जो मन जो है जैसे जागृत में दिखता है विषय रूप में दिखते हैं वैसे वहां भी विषयाकार से परिणत हो जाता है जागृत के जैसे ही लगता है जैसे यहाँ भूख प्यादा या शादी सब कुछ है वहाँ भी सब व्यवहार होता है ऐसा लगता है तथा उत्तम तो तो इसलिए कहा वृद्धारण शब्द कहा अश लोक सर्वावतो मात्राम अपादाय इत्यादि कहा है अश लोक जागृत जो जागृत अवस्था है इसको लोक शब्द इसलिए वहाँ वो तो कैसा है सर्वावत सर्वावान है जागृत अवस्था सर्वसाधन संपन्न है इंद्रिया है अनुग्रहित देवता है विषय है सब है ऐसे जो सर्वावत लोग है सर्वावान मतुप है सर्व सर्वस मतुप किया हुआ है तो सर्वा सर्वावत तो तीनों समानाधिकरण है सर्वसाधन से युक्त जो लोग था माने जाग्रत लोग इसका मात्राम अपादाय मात्र संस्कार को लेकर के जाता है स्वप्न में जाता है अपाद आय वहां से संस्कार अलग कर लेता है उसी को लेकर के स्वप्न में चला जाता है ऐसा आया है तो तथा और प्रश्नो परिषद में कहा मन के बारे में परे देवे मन से एक ही भगवती स्वप्न अवस्था की चर्चा में कहा ये सारे भाई जगत इंद्रियां विषय इंद्रियां जितने भी हैं स्वप्न काल में क्या होते हैं परम देव जो मन है उसी में एक हो जाती है ये कहा है इति प्रस्तुत ऐसा आरम्भ प्रारंभ करके प्रश्नो परिषद में तो वहाँ क्या कहा अत्र यश देव स्वप्ने महिमान मन भगवती ये देव अपने स्वप्न दृष्टाओं में मन को नहीं लेना है स्वप्नावस्था में जो स्वप्न अवस्था का आत्मा है ये देव जो है ये देव क्या करता है आप आत्मदेव स्वप्ने महिमान मनुवधि जो स्वप्न में जो मन का जो विस्तार है विषय और विषयी बना हुआ जैसा लगता है ऐसा मन के विस्तार है विभूति का अनुभव करता है क्या क्या बन जाता है मन हाथी घोड़ा आदि जो भी दिखाई पड़ते हैं मन ही है वहां अतिरिक्त तो कुछ नहीं ये देव ऐसे स्वप्न में इस मन की महिमा को देखता है ऐ, मन का ऐश्वर्य को देखता है ये देव स्वप्न दृष्टा जिसको तेजस शब्द से हम बोलना है प्रश्न परिसर सक आखर बढ़े कहा इंद्रियापेक्ष अंतस्त मनस तत्वासन रूपा स्वप्ने प्रज्ञा यशी अंत प्रज्ञा अब अंत प्रज्ञा जो विशेषण लगाया हुआ है उसका अर्थ करते हैं इंद्रियों की अपेक्षा भीतर है मन। आत्मा से भीतर नहीं है सबसे भीतर आत्मा है आत्मा से थोड़ा सन्निकृष्ट है बुद्धि बुद्धि के सन्निकृष्ट मन है मन के सन्निकृष्ट हो जाता है इंद्रिया इंद्रियों के आगे विषय शरीर शरीर के आगे विषय ऐसा चलता है तो इंद्रिया अपेक्षा या इंद्रियों की अपेक्षा से अंतस्त भीतर होता है मन यद्यपि मन भीतर रहे। नहीं बाहर है किसकी अपेक्षा आत्मा की अपेक्षा बाहर है कि इंद्रियों की अपेक्षा से भीतर है इंद्रिया अपेक्षा या इंद्रियों की अपेक्षा से देखते हैं तो भीतर है मन इसलिए मन स मन भीतर होने से तद वासनारूपात स्वप्न प्रज्ञा वो जो वासना जागृत के वासना रूपा स्वप्न जो है प्रज्ञा यश्य ऐसे जागृत के वासना संस्कार रूप प्रज्ञा जिसकी है उस आत्मा क्या है? उस आत्मा कहते हैं अंत प्रज्ञ मनोवासना रूपा संस्कार है इसे अंत प्रज्ञा का आत्मा विषय शूनिया प्रज्ञाया केवल प्रकाश रूपाया तैजस तैजस शब्द से क्यों कहा जागृत में विषय सहित प्रज्ञा होती है और स्वप्न में रहित प्रज्ञा है यही ये बता दो उसको तेज कहा जाएगा प्रज्ञा को तेज कहेंगे उस प्रज्ञा का है या आत्मा प्रज्ञा संबंधी है तरह की तो तैजस होता है ते उस प्रज्ञा का ये तस्वीर ऐसा हो जाएगा कहा विषय शून्य प्रज्ञा स्वप्न काल में विषय नहीं है विषय शून्य प्रज्ञा केवल संस्कार जन्य है प्रज्ञायाम प्र, प्र, प्र, केवल प्रकाश रूपायाम केवल प्रकाश रूपी वो प्रज्ञा विषय नहीं है वहां खाली प्रकाश है वहां मान ज्ञान रूपी प्रकाश होता है ऐसी प्रज्ञा में विषयित्व ना उसमें विषयी बना हुआ होता आत्मा उस प्रज्ञा को जानता है विषय बन जाते है प्रज्ञा विषय नहीं है वहां ज्ञान ही विषय बनना है और विषयी बनता है जानने वाला आत्मा है इसलिए इसको तय जस विषय भवती विषयी रूप से होता है विषय माने ज्ञाता उस प्रज्ञा को विषय करने वाला आत्मा है इसलिए उसको तय जैसा कहा जाता है आत्मा को विश्व सविषयत्व ना प्रज्ञा स्थूलाया भोजत्व विश्व में थूलभूक कहा था विश्व कहेंगे प्रविभक्त प्रविभुक्त बुक बोलेंगे क्यों विश्व जो विश्व आत्मा है जागृत कालीन आत्मा वो कैसा है सविषय विषयों के साथ है यद्यपि व्यावहारिक विषय वास्तविक विषय तो में नहीं देगृत काल में भी व्यावहारिक विषय व्यवहार काल में है विषय फिर भी उसको लेकर के स्थल कहा था विश्वस्य सविषय तो के सहित विषय सविषय विषय के साथ होने से प्रज्ञाया आया वो उसकी उसकालीन प्रज्ञा स्थूल हो गई विषयों के साथ होने से वो जो जागृतकालीन ज्ञान थूल है प्रज्ञाया थूलाया भुज उस थूल प्रज्ञा का भुज्य बनता है मैंने उसका भोग करता है इसलिए थूल भोग कहा था आत्मा थूल विषयों का भोगने वाली प्रज्ञा ज्ञान के मैंने विषय ही बनता है आत्मा इसलिए उसको थूलभुक बोला था यह पुनः यह माने स्वप्नावस्था फिर यहां तो स्वप्न में तो केवल आवासना मात्रा प्रज्ञा संस्कार मात्र प्रज्ञा विषय नहीं है भाषण मात्र प्रज्ञा भुज्या वो भोज्य वही है आत्मा का इसलिए तो भोग इसलिए प्रविविक वो भोग सूक्ष्म भोग होता है ये इसलिए उसको कहा कि प्रविव्यक्त तो भुग कहा समानम अन्यत बोल दिया बाकी पूर्व मंत्र के जैसा भाष्य लिखा था वैसे समान करना सप्तांग एकोन विंशति मुख इत्यादि समान है सात वहां भी कल्पना होनी है भी कल्पना है और 19 प्रकार के माध्यम से भोग करना वहां भी है यहाँ भी है समान है ऐसा। द्वितीय पाद तेजस जो द्वितीय पाद होता है उसको तेजस कहते हैं आत्मा के द्वितीय पाद तेजस है। गर्भ से अभिन्न करके रखना आगे बिलापन करेंगे तुरिया में जाते समय में तो सबको बिलापन करके तुरिया में जाना है अभेद है दिखा करके बोल रहा कहा टीका देखे द्वितीय पादम अवतार्ट इत्यादि कहा था आत्मा के जो द्वितीय पाद चार पाद की कल्पना की थी स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा कहा था तो द्वितीय पाद जो होगा उसको अवतरण देकर के व्याख्या करने का, स्वप्न इत्यादि में कहा था ना तो स्थान माने क्या होता है पूर्व भाष्य में जैसा थान शब्द की व्युत्पत्ति बताई वैसे यहां को वही समझना था न्या कहा था वैसे समझना थानम पूर्ववर्थ स्वप्नम स्थानम अश का विग्रह दिया स्थान माने क्या है भाष्य में जैसा अर्थ किया था जागृत स्थान वैसे यहां भी समझना कैसा समझना कहा द्रष्टुर दृष्टा ममता, ममता का अभिमान बना हुआ जो विषय है विषय भूतम यही है स्थान मान दृष्टा जो स्वप्न दृष्टा होगा जिसको तेजस आत्मा कहा जाता है उसको उसका जो विषय बना हुआ वस्तु है जागृतकालीन जो विषयों का ज्ञान ही उसका कारण है जो अनुभव किया था जागृत में विषयों का वह अनुभव एक संस्कार डाल देता है जिसके प्रज्ञा मन में संस्कार पड़ेगा संस्कार के बल से देखना है यही है स्वप्न पदार्थ हम निरूपयित स्वप्न के विषय या पदार्थ है विषय पदस्य अर्थ पदार्थ विषय शब्दों का जो अर्थ है विषय पदार्थ स्वप्न पदार्थ हम निरूपित निर्भर करने के लिए तत्कारण निरूपित उसका कारण क्या है जागृत प्रज्ञा कारण है जागृत का जो ज्ञान है वही कारण बना हुआ है अनुभव यही दिखाना चाहते हैं इसलिए कहा जागृत प्रज्ञा ये कारण को बता रहे हैं स्वप्न के विषयों को जानने के लिए पहले जागृत का ज्ञान को जानना पड़ेगा उसी का संस्कार है वो वही संस्कार डालती है मन ने कहा जागृत प्रज्ञा अनेक साधना इत्यादि कहा था अनेक साधना क्या होगा ठीक है मैं देखेंगे तप्नात वैधर्म अर्थम विशेष जागृत प्रज्ञा को स्वप्न से वैधर्म दिखाने के लिए स्वप्न के समान नहीं कुछ अलग है ये साधर्म नहीं है वैधर्म्य है समानता नहीं है विषमता है स्वप्न और जागृत नहीं तो क्या कहा अनेक साधना इत्यादि का अनेक साधन से उत्ता है जाग्रत प्रज्ञा इंद्रिया है विषय है और इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताएं हैं वहां है। अनेक साधना वह अनेक साधन नहीं है स्वप्न में अनेक साधन वाली प्रज्ञा है यही में दिखाया अनेकानी विविधानी साधना कारणानी यश्या जाग्रत प्रज्ञा है जो जागृत प्रज्ञा है उसके कैसे अनेकानी मानी विविधानी विविध बोलो अनेक बोलो एक ही चीज है नाना प्रकार के साधना कर्णी साधन कौन करण करण इंद्रियां इंद्रियां साधन है, माने हैं से कर्ण इंद्रिया कने क्या जागृत प्रज्ञाया जागृत प्रज्ञा के एक साधन से युक्त है सा तथा सा तथा मने अनेक साधना भाष्य ऐसा देखना है अनेक साधना विषय द्वारक दर्शय है एक तो जागृत प्रज्ञा से ये प्रज्ञा में विषमता दिखाई वो अनेक साधन वाली प्रज्ञा है स्वप्न के जो प्रज्ञा अनेक साधन वाली नहीं है संस्कार जन मात्र है दूसरा विषय के माध्यम से भी जागृत स्वप्न में बैधर में दिखाते हैं वहां विषय हैं, माने विषय जैसे हैं, किन्तु तो यहां निर्विषय कहे यही विषय के माध्यम से दिखाते हैं तो ये कहा बहिर इत्यादि कहा बहिर्षयाष माना जागृत प्रज्ञा तो बाहर के विषय जैसा हो करके भाष रही है वास्तव में वेदांत बाहर विषय नहीं है देखे बाह्य से शब्दा विषय से अविद्यावर्तव्य वस्तु तो अभाव बाह्य विषय क्यों नहीं है वेदांत में ये विषया इव दिया भाष्यकार ने इव लगा दिया इव मैंने वास्तव तो में होता नहीं है जैसा तो क्यों तो टीका ने कहा बाह्य से शब्द आदेर बाह्य जो शब्दादि शब्द स्पर्श गंधा जो विषय है बाह्य विषय है शब्दाधेर विषय से शब्द आदि अविद्या विवर्तना अविद्या का परिणाम है वो जैसे रज्जु पे सर्प वास्तव में होता कि नहीं होता नहीं होता क्यों अविद्या का परिणाम है अज्ञान का खेल है अज्ञान का परिणाम है जैसे सुक्ति में हम रजत दृष्टि हमारी होती है वास्तव में रजत नहीं होता ठीकता है माने अविद्या का परिणाम है अविद्या का विवर्तक अविद्यान ने टिप्पणी कार ने लिख दिया है परिणाम अविद्या का परिणाम है बाह्य विशेषा इसलिए अविद्या अविद्या का विवर्तमन है परिणाम होने से टिप्पणी में दे दिया है परिणामत्व ना अविद्या का परिणाम है परिणाम होने से वस्तु तो अब वास्तव में नहीं है व्यवहार चल ठीक है व्यवहार तो देखो राज्यों में तो सर्प होता है वह भय रूपी व्यवहार होता ही नहीं होता है सर्प देखने पर होता है, और शुक्ति के टुकड़े में जब चादी दृष्टि होती है हर स्वरूप व्यवहार होता ही नहीं होता है प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी सर्प देखने पर निवृत्ति होगी कि नहीं होगी भय होगा निवृत्ति होगी प्रवृति निवृत्ति के कारण बन जाते हैं विषय होने की कोई जरूरत नहीं है जैसे सर्प को देख करके निवृत्ति हो रहा है हो रही है आपके और चांदी को देखने पर प्रवृत्ति हो रही है है चांदी वहां सर्प भी नहीं चांदी भी नहीं है प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे ही वेदांत तो ऐसा बाह्य शब्दात्र विशेष अविद्या वस्तुत्वाद तो वास्तव में नहीं है व्यवहारिक रूप में चल रहे हैं ठीक है व्यवहार चल रहा है किंतु वस्तुत्वाद स्वरूप अभा वास्तव में न होने से तद विषयत्व अभी तो यथोक्त प्रज्ञा इसलिए वो विषयत्व भी वो प्रज्ञा में नहीं है इसलिए बहिर्षया इव अभा समाना कहा जब विषय नहीं तो प्रज्ञा भी वास्तव में वो वास्तविक विषय वाला प्रज्ञा नहीं है वहां काल्पनिक विषय की प्रज्ञा है जागृत प्रज्ञा भी इसलिए यही कहा प्रज्ञा या कह रहे हैं <laughs> न विषयत्व भी यथोक्त प्रज्ञा या वास्तव वो विषयत्व भी प्रज्ञा में वो विषय तो धर्म भी वास्तविकता नहीं है काल्पनिक तो, है, इसलिए किंतु प्रातितिकम इति होता प्रातितिक विषय है प्रज्ञा में प्रातितिक विषय बने हुए हैं प्रतिथि काल में ही हो अन्य काल में न हो उसको प्रातितिक बोलते हैं रज सर्पादी प्रातितिक विषय होते हैं प्रातभाषिक बोलो प्राकृतिक बोलो एक ही है इसलिए युवा कहा नचा यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा तस्या अनुस्थान ये जो प्रातितिक प्रज्ञा जो होती है प्रादिभाषिक प्रज्ञा प्रमाण सिद्ध नहीं होता साक्षी होते हैं सब जो सर्प रजाती, जो रजाती है आपको वो प्रमाण वृत्ति से नहीं हुआ है दिखा नहीं सर्प नहीं दिखा दिख रही वहा रशी दिख रही है आपके चक्षु का संबंध किसके साथ है रज्जु के साथ है सर्प के साथ नहीं है सर्प है ही नहीं क्या संबंध होना है साक्षी प्रमाण सिद्ध नहीं है कोई भी प्रमाण काम नहीं करेगा असल में रज्जु में जो सर्वभ्रम होता है आपके जो तो चक्षु प्रमाण सिद्ध बोलते हैं लिखी से बोलते हैं चक्षु को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं आप किंतु वह प्रत्यक्ष वास्तव में वहां अधिष्ठान के साथ है रज्जु में आपके सन्निकर्ष है चक्षिक नहीं है सर्प है नहीं क्या संबंध हो रहा? ऐसे वस्तु को साक्षी भाष्य बोलते हैं वेदांत में वो साक्षी भाष्य है वो ये कहा प्रमाण सिद्धार्थ से अनुस्थान ऐसा मानेंगे तो वो प्रज्ञा में अन्वस्था दोष तो आ जाएगा ऐसे दो नंबर की बड़े में कहा प्रमाण सिद्धत्व अंगीकार है अगर प्रमाण सिद्ध मानेंगे उस विषयों के विषय जन्य जो प्रज्ञा होगी उसको अनवस्था दोष उसको किससे सिद्ध करेंगे उसको किससे सिद्ध करेंगे प्रज्ञा से तो विषयों की सिद्धि की वो प्रज्ञा को किससे सिद्ध करेंगे फिर उसको जिससे सिद्ध करेंगे उसकी किससे सिद्ध करेंगे अनवस्था दोष में प्रज्ञा फिर साक्ष विद्याशाह विवशित्व इसलिए क्या होगा साक्ष विद्याशाह जागृत प्रज्ञा जो है साक्षवेद्य है रज के ज्ञान जैसा होता है साक्षवेद्य मानते हैं ये भी वैसे वेदांत के हिसाब से साक्षवेद्य है साक्षवेद्या अब भाष माना इसलिए कहा तीन फीटी अभासमाना हम साक्षी भाष्या इत्य जागृत प्रज्ञा भी साक्षी भाष्य है एक कहा ठीक तत्पतिभा और वस्तु तो असत्य हेतु सूचेगी ना द्वैत है ना उसका ज्ञान होता वास्तव में इसमें एक हेतु कारण बदलाते हैं सूचना देते हैं कहा द्वैत है, तत्व द्वैत और उसका ज्ञान प्रतिभाषणा ये दोनों के दोनों में वस्तु तो असत्य दोनों नहीं है वास्तव में न द्वैत है न द्वैत का ज्ञान वस्तु दे तो क्या ज्ञान होगा वास्तव में न द्वैत है न द्वैत का ज्ञान ही होगा इसमें ही थी। एक कारण बदलाते हैं क्या मनस्पंदन मात्रा सती केवल मन के स्पंदन मात्रे चेष्टा मन के चेष्टा मात्रा है मनोवृत्ति मात्र है जागृत प्रज्ञा भी ऐसी हो मनस्पंदन मात्रा पास मन के स्पंदन मन चेष्टा मात्र है यह कहाथोक्ता प्रज्ञा स्वामरूपा वासना स्वर उत्पादी ये यथोक्त प्रज्ञा जो है जागृत कालीन प्रज्ञा जो साक्षीभाष प्रज्ञा है वो प्रज्ञा क्या करती है अपने अनुरूप संस्कार रूप संस्कार को पैदा कर देती है संस्कार पैदा करे के मन में अपने अनुरूप जैसा अपने ज्ञान प्राप्त किया है जैसे विषय विषय में अनुरूप आर्जन करके ज्ञान किया वैसे वहां संस्कार आधार कर देते हैं मन में क्यों तो मन में वृत्ति बनी थी वो वृत्ति अन्य वृत्ति को तैयार कर देती है ये कहा यथोक्ता तो तो प्रज्ञा जो जागृत कालीन प्रज्ञा है वह प्रज्ञा स्व अनुरूपण अपने समान अपने अनुरूप वास स्व सो आकार जैसे जिस आकार की जिस विषय का ज्ञान हुआ होगा जागृत में वही आकार वाला उसमें डाल देगा वो विषय ज्ञान उसी को करेगा स्व समान आकार उत्पादा एक संस्कार उत्पन्न करा देते मन में एक आहार चार पांच के टिप्पणी चार में कहा स्वानुरूपाम स्व समान विषय जिस विषय के चिंतन में जो आया होगा वही चिंतन वाला संस्कार डाल देगा रूप का ज्ञान हुआ होगा तो रूप का संस्कार डाल देगा रस का ज्ञान हुआ होगा जागृत में दृष्ट का डाले ऐसा और सो समाना स्व समानकार मन मनोरूप एकाधिकरण जागृत के प्रज्ञा मन में ही था वृत्ति मन में ही थे और स्वप्न के प्रज्ञा मन में होना है एक अधिकरण समानाधिकरण समाना है दोनों का स्व समानाधिकार वृत्ति रूपा है जागृति की वृत्ति रूपा है मन में और स्वप्न में भी वृत्ति रूपा है मन में ही है दोनों एक अधिक मनोरूप एकाधिकरण मैंने और स्वरूप एक अधिकार में दोनों प्रज्ञा एक ही जगह में जहां जागृति प्रज्ञा बनी थी मन में वहीं स्वप्न की भी वही बताया तथा इत्यादि कहा में ही कहा था तथा भूतम संस्कार मानसी आदत आदत आदत कहा जैसे ज्ञान उसको हुआ है प्रज्ञा जैसी हुई थी उसी प्रकार के जिस विषय का ज्ञान हुआ उसी प्रकार के संस्कार को डाल देती है कहा ठीक है जागृत वासना भाषित मनो जागृतव अवभासते स्वप्न दृष्टु यम मनुष्य वासनावत स्वप्न विषय अतिरिक्त विषयभाव जाग्रत वासना के द्वारा भाषित जो मन हुआ संस्कारित मन जाग्रत संस्कार से संस्कारित मन वाषण माने संस्कार जाग्रत के संस्कार से जो संस्कारित मन है वह मन क्या करता है जागृतवत अवभाषते जागृत के समान देखता है विषय रूप में दिखाई देगा जैसे जागृत में दिखा वैसे ही जागृत में जैसे ज्ञान हुआ वहां वो भी माने ज्ञान रूप में भी विषय रूप में भी दोनों में मन भाषता है जागृत समान भाषा है अब भाषा है स्वप्न दृष्ट किसका स्वप्न दृष्टा का जो मन है किसका दूसरे का कहीं जागृतकालीन वाले के नहीं स्वप्न दृष्टा का जो मन है जैसा विषय और ज्ञान दोनों रूप में वृत्ति भी बनाएगा विषय भी बनना है दो रूप में भाषा है और न विषय है न कोई वृत्ति है मन ही है जो कुछ है मन ही है स्वप्न दृष्टा का मन ऐसा हो जाता है यही कहा जागृत भाषिता भाषण भाषिता मन जो जागृत के संस्कार से संस्कारित जो मन है वो मन जागृत बद अभते स्वप्न दृष्टु, स्वप्न दृष्टा का मन जागृत के समान भासता है मान ज्ञान और विषय दो रूप में भाषना तो पहले जागृत में वैसे वहां भी भाषा करना स्वप्न दृष्टा का मन दो रूप हो जाता है ज्ञान और जे दो रूप में दिखता है यही यहाँ मानना चाहिए मन से जो मन है वासना वाला जो मन है ष्ट है मनसा एवं वासना वाहन जो मन है होता है विषयत्वाद अतिरिक्त विषय भाव मन से अतिरिक्त विषय नहीं हो वहा कोई विषय नहीं मन ही वो विषयाकार में दिखता है वृत्ति भी मना दृष्टा का एक अर्था संस्कृत इत्यादि कहा तथा संस्कृतम चित्रते पट इत्यादि दृष्टांत दिया था तथा संस्कृत में छेटी टिप्पणी जागृत प्रज्ञा समान विषय का संस्कार विशिष्टम है। जागृत जब जैसा ज्ञान हुआ हो होगा आपको जागृत प्रज्ञा का समान विषय जिस विषय का ज्ञान जागृत में हुआ उसी प्रकार जागृत प्रज्ञा के समान विषय का संस्कार विशिष्ट उसे संस्कार से जो मन है चित्र के समान दिखाई पड़ता है जैसे जो चित्र बना दिया जाए पट उसी रूप में दिखाई दे मन में जो संस्कार डाल दिया जो चित्र डाल दिया किसने पट में अब वो पट किस रूप में दिखाई देगा चित्र रूप में दिखाई देता है ठीक इसी प्रकार जो संस्कार जागृत का मिला है वही संस्कार रूप में दिखाई पड़ता है ठीक है ठीक है जागृत वासना वासितम जागृत संस्कृतम जाग्रत वासना संस्कार से संस्कारित जो मन है जागृत में संस्कारित हुआ मन तदव भारती तंत्र दृष्टांत उसे जागृत के समान भाजता है तद्वत भाती जागृत के समान भाजता है दिखता है इसमें एक दृष्टान्त देते है क्या दृष्टान यह दृष्टांत है जैसे कपड़े में कुछ मूर्ति आदि की चिन्ह बना देंगे तो वो मूर्ति रूप में दिखेगा वो इस समान दिखना है एक बात चित्र कहा था अच्छा ठीक है जैसे चित्र बना देंगे पट में कपड़े में चित्र बनाने पर क्या होता है लाल पीला काला जैसा बना दिया वैसे दिखेगा hmm. जैसे रंग डाल दो उसी रंग में दिखेगा हो ठीक इसी प्रकार तथा मनो जागृत संस्कृत उसी प्रकार जागृत विषयों के द्वारा संस्कार जो मन होगा जैसे विषय मिला हो उस बुद्धि को उसने जैसे ज्ञान को उसने जैसे संस्कार डाल दिया हो मनोहा संस्कृत मनो तथा मनो जागृत संस्कृत तब भाती माना जागृत बद जैसे संस्कार डाल दिया हो, वैसे वो भाषेगा वहां विकास स्वप्न से जागृत वह धर्म सोचेगी स्वप्न और जागृत में फिर अंतर क्या होगा वह दिखाते हैं बाह्य है इत्यादि कहा बाह्य साधन अनपेक्षा जाग्रत में बाह्य साधन की अपेक्षा है जाग्रत कालीन ज्ञान के लिए बाह्य साधन क्या इंद्रिया आदि की अपेक्षा है इंद्रिय के अधिष्ठात देवता विषयों की अपेक्षा है किंतु मन को किसी की अपेक्षा नहीं है स्वतः विषय ही ही बन जाएगा स्वतः वृत्ति बनाएगा दोनों मनी हो जाता है स्वप्न में यह में है क्यों अभी काम कर्म है प्रेरित देने वाले अज्ञान तो है ही है अज्ञान है इच्छा है और इच्छा उसी के पास है और कर्म काम कर्म भी प्रेरियमा जागृत बत भाषा जागृत समान भाषा है ठीक है यथोक्त मनस जागृत बतकदा प्रतिभा ने कारण ये चित्रपट के समान भाषण वाला जो मन है उस मन का जाग्रत के समान अनेक प्रकार से प्रतीत होने में कारण अन्य कारण भी है अविद्याम कर्म भी प्रेरियमाण यह दूसरे भी एक तो जागृत भाषण से भाषित है इसलिए जागृत के समान भाषाता है वो और दूसरा वहां अविद्या काम करना प्रेरक बने हुए हैं इसलिए भी ठीक है जागृति जन्म जो जो कहा जो है जागृत संस्कार से जागृत जनित जो संस्कार है उससे जन्य है जागृत में जैसे संस्कार बना होगा वही संस्कार से जन्य है जो कहा त्रेता प्रमाण उस विषय में जैसा जागृत में संस्कार पाया है मन्य वही संस्कार वहां संस्कारित होकर विषय आदि रूप दिखता है इसमें वृद्धार्णी के प्रमाणभूत करते हैं में कहा है अश्वलोक सर्वाभतो अपराधा अश्वलोक जागृत श्रुति या अश्वलोक शब्द से जागृत अवस्था को लेना जागृत अवस्था को लेना अश्वलोक से करके अश्वलोक से जागृत जागृत जागृत होती जागृत अवस्था को लेना श्रुति उसका विशेषण है अस्य सर्वावत अश लोक सर्वाबतःिकरण है लोकसभा सर्व शब्द से मधुप किया हुआ है सर्वावत सर्वा सर्वावत है सर्वा शब्द से मधुप किया, किया है सर्व शब्द सर्वा से क्या है सर्वासाधन संपत्ति रश्मि ये संपूर्ण साधन संपत्ति जिस अवस्था में जिस लोक में किस लोक में जागृत लोग इंद्रिया हैं विषय है, है इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता है साधन संपत्ति है, है, तो तो है, है, है।, है सर्वा संपूर्ण ये सर्वा जो है साधन संपत्ति का विशेषण बना देगा आगे मत बोल जाएगा सर्वापत बन जाएगा षष्टी है सर्वापत मान साधन संपूर्ण साधन संपत्ति वाला जो लोग है जागृत लोक ये कहना चाहते हैं ये टीका में बोल रहे हैं सर्वासाधन संपत्ति अश्विन लोके इस लोक में जागृत लोग संपूर्ण साधन संपत्ति है इंद्रिया है अधिष्ठात है सब है साधु संपत्ति अश्विन दीदी मतुप तो करना तदिति मतुप मतुप करेंगे तो जागृत बन जाएगा आपका सर्वापत बन जाएगा सर्वा सर्वाएगा सर्वावत होने का रूप है सर्वावान सर्वावत यह ये जो कोष्टक का पाठ ठीक नहीं है करके टिप्पणीकार बोल रहे हैं ये कोष्टक में दिया है ना सर्ववान पोष्टकार ने क्या किया सर्व शब्द से मथुप किया सर्वाशब्द से नहीं पोष्टक वाला ही चाहते हैं सर्व शब्द से मतुप करना चाहते हैं और जो सर्वभान होता है वही हो सर्वाभान करके उसको निबादन से दीर्घ कर देते हैं सर्वा बनाते हैं टिप्पणी कार्ट है? छीप नहीं है कहना चाहते हैं साथ में यही कहा सर्वाभाम सर्वाभाम सर्वाभान एव इतना अधिकम सर्वान सर्वाभान एव ये जो कहा कोष्टक में यह पाठ है सर्ववान बनाने के बाद सर्व, सर्वबान एवं जो कहा यह पाठ ठीक नहीं है ये कहा यही होगा सर्वा साधन संपत्ति अस्थिति सर्वाभान वह जाकर अंध हो जाएगा जागृत अवस्था हो जाएगा सर्वाभान तस् मात्रा ले जागृत के जो मात्रा बने ले संस्कार गंध गंध लेकर जाता है सो गंध विषय लेकर नहीं जाएगा न तथ रथा न रथ योग न पंथानू भती इत्यादि आया ना आ, सब कुछ सृष्टि करता है कुछ नहीं होता वहाँ न गाड़ी है न गाड़ी खींचने वाले रथ हैं, न रथ हैं, न रथ खींचने वाले गाड़ी है न मार्ग है कुछ भी नहीं है सब अथस्त्र जाते सब बना देता है सब कुछ कर लेता है यह केवल जागृत के संस्कार लेकर जाता है मन ये बोलते हैं मात्रा लेशो बासना। आ, मात्रा माने माने माने लेशो उन विषयों के ज्ञान का बासना है तो। उस बासना को माने अपचिद्य गृह यहाँ से हटा करके जागृत से निकाल करके ले जाता है अपादाय मान अपिद्य उसको यहां से छिद्र द्वैधीकरण निकाल करके विषयों को छोड़ देगा केवल संस्कार को लेकर चला जाएगा अपछिद्य मारे गृहित्व अर्थ आ जाएगा लेकर उनको लेकर के सोपीति सो जाता है कहा बासना प्रधानमंत्री स्वप्नम अनुभव होती स्वप्न दृष्टा जो है वो संस्कार लेकर वहां चला जाता है और उसको ले जाने से क्या होगा बासना प्रधान स्वप्न का अनुवाद करेगा माना संस्कार प्रधान जो स्वप्न है उसका अनुभव करता है या का अर्थ यद तो स्वप्न रूपेण परिणतम मनो साक्षण विषय होती तत्व दर्शाई थी स्वप्न रूप से परिणत जो मन है स्वप्न रूप में परिणत हुआ मन मन ही स्वप्न रूप में दिख रहा है में जो भी दृश्य दिखाई देते हैं मन ही है वो, वो, जो मन है, वो साक्षी का विषय होगा प्रमाण विषय नहीं है साक्षर विषय अन्य स्मृति दिखाते हैं तथा करके कहा परे देवे मन से एक ही प्रश्न पर चल अन्य टिप्पणी <laughs> नौ की हैदे नो ये ना इति आगे लेके उत्तम अवभाषते पदे न अवभाषते पद से जो कहा था जागृत पद अवभाषते पद के द्वारा जो कहा साक्षी भाष्य दिखा रहे ठीक है परम पर मनस तत्पादित साधारण कर्णवाद्योतनात्मकवाद तन मनोज्योतिरिद ज्योति शब्दा तस्वीन एक परे देवे मनसी एकी भवती आया है तो ये सारे के सारे इंद्रियां और इंद्रियों का विषय जितने भी हैं सब के सब परम देव में एक हो जाते हैं ऐसा आया है दर्शन और द्रष्टव्य पदार्थ जो चक्षु होगा द्रष्टव्य पदार्थ उसका विषय होगा सब मन ही मन भी एक हो जाता है इत्यादि है प्रत्येक इंद्रिया और तत्त विषय सब एक हो जाते हैं तो मन में भरत तो क्या है परे देवे मनसी कहा मन को वहां स्वप्नावस्था में परम देव बोल दिया क्यों कहते परे क्या कहते हैं परत तुम तो मन, मन में परतव तो क्या है तद उपाधि वहा साक्षी का उपाधि होने से तो मन जो है वहां विषय नहीं केवल इसलिए वो साक्षी के उपाधि बन जाता हो विशेषण वर्ग नहीं रह रहा वहां वहां पर उपाधि बन के बैठा हुआ है मन जब प्रमाता बनना हो तो विशेषण बन के बैठता है मन साक्षी में प्रमाता में इतने अंतर है जब अंतकरण विशेषण रूप में होगा उस काल में प्रमाता कहते हैं और अंतकरण जो उपाधि रूप में हो उस काल में साक्षी बोलते मन में परत तो यही है तत्पाधिवार मन है साक्षी के उपाधि होने से परतव हो एक प्रमाता का विशेषण नहीं है वो साक्षी का उपाधि उपाध्योग में इसलिए परत्व है अथवा साधा साधारण करणत् अथवा साधारण कारण हो जाता हो असाधारण कारण नहीं है वो इंद्रिया एक एक विषय के आर्जन करने वाले असाधारण कारण होते हैं किंतु मन सभी के लिए उपयोगी है मन के बिना कोई इंद्रिया विषय करन, करने ग्रहण कर नहीं सकती है साधारण कर्ण है इसलिए भी वो पर हो गया श्रेष्ठ हो गया ये कहा और देव क्यों कहा कहते देवत्वम द्योतनात्मकत्वा प्रकाश है अपना विषय का प्रकाश करता है इसलिए देव कहते हैं दिव्य धातु से देव बनता है तो द्योतनात्मकत्वा प्रकाशात्मकत्वा तो अपने विषय का प्रकाश करता है इसलिए देव कहा उसने लोगों को भी देव कहते हैं अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हैं द्योतनात्मकत्व क्यों प्रमाण भी है तन मनोज्योति रिथि ज्योति शब्द तन मनोज्योति करके पैसु में आया है ज्योति शब्द से कहा है मन प्रकाश शब्द से कहा है मन को एक ही भवती उस मन में एक हो जाते हैं सारे के सारे इंद्रियां और विषय आदि सब उसी मन में एक हो जाते हैं उसका परे देवे मनुष्य एक ही भगवती इस रूपि का स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधानो भवती है स्वप्न में जो दृष्टा होगा तत्प्रधान वाने मन प्रधान वाला होता है मन की प्राधान्य है स्वप्न में स्वप्ने दृष्टा तत्प्रधान से लेना मन मन को प्रधान वाला होता है मन मन प्रधान वाला होता है स्वप्न प्रकृत मन, इस प्रकार स्वप्न में मानी दृष्टा जो होता है मन प्रधान वाला होता है जैसे स्वप्न का प्रकरण लेकर के अत्र स्वप्ने स्व दृष्टा महिमा मन सो युक्ति ज्ञान आया अत्र अत्र अत्र इत्यादि जो स्वप्न दृष्टा वो मन प्रधान वाला हो करके स्वप्न देखता है तो कह अत्र अषद स्वप्ने महिमा अलदेव आत्मकुलेना स्वप्ने स्व प्रकाश और दृष्टा स्वयं प्रकाश जो तो दृष्टा पुरुष है जो आत्मा है स्वयं प्रकाश आत्मा वो आत्मा महिमानम महिमा ऐश्वर्य का अनुभव करता है किसका मनसो महिमा तो है मन की जो महिमा है मन की जो विभूति है ऐश्वर्य विस्तार है, है ज्ञान के दो रूप में विभक्त हुआ मन होता है उसका हमें तो, वृत्ति तो, तो, भी वही है विषय भी वही है स्वप्न ये क्या करता है महिमान मनुषो महिमा शब्द करता मन की विभूति ऐश्वर्य विशेषण भवन विभूतिम नाना प्रकार से होना अनेक प्रकार में मन विभूति तरह बंध परिणाम है भीछूतिं। भीछूतिं तीन रूप में दिखाई पड़ता है माने दो रूप में दिखाई पड़ता है दो परिणाम होता है उनका दो तरह से परिणाम ज्ञान रूप से वृत्ति रूप से और विषय रूप से ज्ञान परिणाम लक्षणाम परिणाम वृत्ति ज्ञानकार वृत्ति और विषयाकार वृत्ति दो रूप दिखाई पड़ता है एक ही काल में वो भी दो काल नहीं कभी ज्ञान बने कभी विषय बने ऐसा भी नहीं ज्ञान गए परिणाम है मन का ईश्वरी को देखता है क्या देखता है ज्ञान ज्ञान गया वही मन ज्ञान वृत्ति रूप में बन रहा है वही विषय रूप में बन है इसको देखता है लक्षणाम साक्षात करो दी मेहमान अनुभवी बने साक्षात् भाष्य में जो श्रुति दिया है तो उसको उसका अनुभवती तो नहीं कोई भी नहीं है आत्मा आत्मा को ही ग्रहण करने वाला होगा ऐसा कोई शंका करते थे नहीं ऐसा नहीं होता वहां मन विषय बना हुआ होता है आत्मा का स्वप्न में विषय है क्या है मन इसलिए आत्मग्राहकत्व तो शंका है स्वयं स्वयं को ग्रहण करना कर्म करके दोष कैसे ने उठाई थी वो दोष यहां लगने वाला नहीं तथा मनुष्य विषयत् मन वहां विषय बना हुआ है आत्मा का मन को देखता है मन विषय बना हुआ है आत्मा का इसलिए स्वप्ने तत् आत्मग्राहक न स्वप्ने तत्र आत्मग्राहक प्रसंका स्वप्न अवस्था में आत्मा में यह दोष नहीं कि आत्मा ही ग्रा, ग्राहक बनेगा आत्मा ही ग्राह्य होगा ऐसी शंका नहीं आ सकती है एक नंबर टिप्पणी पत्राधि स्वप्न स्वपरिणाम आत्म ग्राहक माने स्वप्न में अपने ही परिणाम अपने ही ज्ञेय का ग्राहक ग्राहक बनना अपने ही ज्ञेय का ग्राहक बनना माना ज्ञान कर्ता और कर्म एक होना यह दोष नहीं आ सकता वहां पर ग्राहक बना हुआ आत्मा और ग्राह्य बना हुआ मन दोष दोष में नहीं नहीं आएगा ठीक अंतस्थत्व तो है कर्म आत्माश्रय कर्मकर्तृदी नु विश्व बाह्येन्द्रिय प्रज्ञाया तेजस मनोजन्य प्रज्ञाया अंत प्रशेष न व्यावर्तक एक प्रश्न उठता है प्रज्ञा मैने मनोवृत्ति है चाहे जागृत कालिन हो चाहे शोभन कालीन हो कह बनना वहाँ उ भीतरी बनना मन में बनना है तो इनमें में कैसे आया जागृत स्वप्न प्रज्ञा जो है अंतस्थ है चाहे जागृत के हो चाहे स्वप्न के हो प्रज्ञा माने वृत्ति अंतकरण की वृत्ति वो भीतरी तो है ये शंका नाहजन्य प्रज्ञाया विश्व की है कि बाह्यन्द्रिय प्रज्ञा है क्यों तो वो प्रज्ञा उत्पन्न कहा होगी वृत्ति भीतर अंतकरण है वो प्रज्ञाया बाह्य इंद्रिय जन्य जो प्रज्ञा है बाह्य इंद्रियों के माध्यम से होने वाली जो वृत्ति है वृत्ति तो भीतर ही होगी विश्व की भी अच्छा और तैयसालीन आत्मा उसका मनोरजन प्रज्ञा है एक मनोरजन प्रज्ञा इतना ही तो वृत्ति में भेद है किन्तु होता तो, तो भीतर ही है तो यह अंत प्रज्ञा और बाईस प्रज्ञा भेद कैसे होगा ये सबका है मनोरजन प्रज्ञा सर अंतस्तत्व दोनों भीतर ही है वो विशेष नहीं है कि बाईस प्रज्ञा बाहर बुद्धि हो बनती हो और भीतर बुद्धि वृत्ति बनती ऐसे तो है नहीं वृत्ति तो भीतर ही बनना है अंतस्थप तो अविशेषाह दोनों प्रज्ञा अंतस्थ हैं है अविशेष होने से अंत प्रज्ञा तो विशेषण न व्यावर्तक तो जागृत प्रज्ञा से इसको व्यावृत्ति करने के लिए कहा अंत प्रज्ञा तो विशेषण लगाया है तेजस को यह व्यावर्तक नहीं बनेगा अपने विशेष को अन्य से अलग करे वही विशेषण बनेगा यह जागृत प्रज्ञा से अलग नहीं कर पा रहे शंका आ गए उसके उत्तर में कहा इंद्रिय इत्यादि कहा इंद्रिय अपेक्षाया अंतस्तत्वाद मनस मन जो है ना इंद्रियों के अपेक्षा भीतर है इसलिए मन के मात्र जानने होने से प्रज्ञा अंतस्थ कहा और बाहर वाला इंद्रियों के माध्यम से होने से उसको बहिष्प्रज्ञा कहा इतना अंतर है यह कहा एका, इंद्रिया अपेक्षा अंतस्तत्व इंद्रियों की अपेक्षा से अंतस्तत्व होने से किसका मन का मनसहा व प्रज्ञा प्रज्ञा है, में प्रज्ञा है। इसलिये उसको कहा अंतप्रज्ञो उपादी बहुस्प्र तेजसस्तुअप्रजो जिया मनसो अतस्थ्वा तत्परिणामच्ञाया पूर्वाद चलो उपपादितम तावत चलो सिद्ध कर दिया विश्व से बहुस्प्रज्ञ विश्व जो है बहुस्प्रज्ञ है ठीक है और तेजस तो अंत प्रज्ञो विज्ञात है थे? और तेजस जो है अंत प्रज्ञा वाला जाना जाता है ठीक है मान लेते हैं अंत प्रज्ञ विज्ञात है थे? दो नंबर टिप्पणी शुरूये सुनाई पड़ता है श्रुति में है अंत प्रज्ञ है तेजस को बाह्या ने इंद्रिया अपेक्षा मनसो अंत क्यों अंत कहा बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन भीतर है इसलिए अंत कहा हो गया अंतत्व तत्परिणाम और जो जो मन का परिणाम है मन भीतर है उसका परिणाम है प्रज्ञा इसलिए अंत प्रज्ञा हो जाएगा स्वप्न प्रज्ञा स्वप्न प्रज्ञा जो है उसका परिणाम है।, है और उसका परिणाम है स्वप्न प्रज्ञा इसलिए अंत प्रज्ञा हो जाएगा तथा अंत प्रज्ञा वो जो प्रज्ञा वाला जो होगा अंत प्रज्ञा आत्मा हो जाएगा ठीक हो गया और मना स्वभाव या जागृत वासना तदरूपा स्वप्न स्वप्न प्रज्ञा युक्त तैज्रज्ञ है मन स्वभावता जागृत वासना देखो जो तो स्वप्न में जो भी दिखाई पड़ते हैं केवल संस्कार है मन के स्वभाव है मन का स्वरूप ही मन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मन का स्वभाव मन स्वभाव है। मन के स्वभाव मनस्वभाव भूत या जागृत वासना जो मन के स्वरूप भूत जो भी जागृत के संस्कार है तदरूपा स्वप्न प्रज्ञा वही संस्कार रूपी स्वप्न प्रज्ञा है इति तेजस से अंत प्रज्ञ तो मित्र है इसलिए तेजस में अंत प्रज्ञा तो सिद्ध हो जाएगा स्वप्न अभिमानी नेजभात कुता तेजस मन तो हो जाएगा अंत प्रज्ञा वाला मन होगा किंतु स्वप्न में अभिमानी जो पुरुष है आत्मा स्वप्न स्वप्न का अभिमानी जो बैठा है आत्मा जो द्वितीय पात जिसकी चर्चा करने तेज वो विकार अब तो अभाव और तेज का कार्य है क्या वो आत्मा स्वप्नकालीन आत्मा तेज का कार्य तेज के कार्य को तेजस बोलते हैं तो कैसे तेजस बोल दिया उसको तैजसा दी ऐसा बोल रहे हैं श्रुदी में कहा ये कैसे होगा तेज का विकार तो है नहीं जैसे मृतिका के विकार घट होता है तो वो मिट्टी का कार्य है किंतु तेज का कार्य नहीं ये कैसे होगा ऐसा है स्वप्न अभिमान तेजो विकारत्वाभाव स्वप्न के अभिमानी जो अभिमानी है आत्मा वो तेज का विकार नहीं तेज का कार्य नहीं है तो कुत्ता तेजस तेज के कार्य को तेजस कहा जाता है तो कैसे यहां पर जैसे मृतिका के कार्य को मार्तिका बोलते हैं क्या बोलते हैं मृतिका के कार्य है घट का उसको मार्ति बोलते हैं तो यहाँ तेजस कैसे बोला ये शंका है इतिहास संख्या आह उत्तर देते हैं विषय इत्यादि कहा विषय शून्ययाम प्रज्ञायाम स्वप्न में विषय रहित ज्ञान होता है विषय शून्यम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश रूपा प्रज्ञा केवल प्रकाश रूपी रूप विषय के बिना अपने प्रकाश कर रही प्रज्ञा महा केवल प्रकाश रूपायाम प्रकाश माने क्या है तेज है वो उसमें विषयित्व नो आत्मा विषयी बना हुआ है जान रहा उसको विषयित्व नवदी इतना विषय रूप से हो जाता है इसलिए वो विषय बन गया प्रज्ञा ही है और त्मा विषय बनने के कारण से तेजस हो जाता है तम बन जाता है, ये है। टीका भी कहते हैं स्थूलो विषयों श्याम वासना मैया जिस वाषण प्रज्ञा में थूल विषय नहीं जाना जाता स्वप्न में और जिसमें जागृत के प्रज्ञा में तो स्थूल विषय की जानकारी होगी किंतु स्वप्न के विषय में प्रज्ञा में थूल विषय विषय नहीं बनते यही है स्थलो विषय यश्याम वासना मैया थूल विषय जागृत कालीन विषय है जिस भाषण में ये प्रज्ञा है स्वप्न कालीन प्रज्ञा नहीं जाना जाता थूल विषय नहीं जाने जाते उस जो तो है उसमें। मंत्रेणा, के के ही प्रकाश मात्रतया प्रज्ञा में विषय के बिना ही प्रकाश मात्र है प्रज्ञा इस समय होने से स्थितायाम प्रकाश मात्रतया स्थितायाम प्रज्ञायाम ऐसी स्थित होने वाली जो प्रज्ञा है स्वप्न कालीन प्रज्ञा है इसमें आश्रय भवती उस उस प्रज्ञा का आश्रय हो जाता है आत्मा विषयित संबंध से आश्रय हो जाता है इसलिए यदि स्वप्न इसलिए तेजस विवक्षिता तेजस रूप से विवक्षित हो जाता है को तेज कहा उस प्रज्ञा से संबंधी होने के कारण से तेजस कहा जाता है तेज शब्द ने यथोक्त तो वासना में यह निर्देशा यह तेज शब्द के द्वारा क्या लिया वहां जो पूर्वोक्त वासना है संस्कारना संस्कार को भाषणा को विषय करने वाली जो प्रज्ञा है उसी को निर्देश किया है वो तेज शब्द प्रज्ञा को लिया वो, वो प्रज्ञा वाला है ये इसलिए वो तेजस हो गया ठीक है नो विश्व तेजस और अविशिष्टम प्रविभक्त भूख इति विशेष हम पूर्वादी करता महाराज विश्व तेजस में समान भोग है सूक्ष्म भोग ही है वेदांत के हिसाब से बाहर विषय है ही नहीं यहां पर स्वप्न में भी नहीं है जागृत में भी नहीं जब विषयों का अपलाभ करेंगे जब जगत मिथ्या दृश्यत्वाद स्वप्न भक्त हेतु तो बोलते हैं क्या बोलते हैं जगत क्या है मिथ्या है तो क्यों दृश्यत्व हेतु माने अनुभव पे आता है तो दृष्टांत क्या है जैसे स्वप्न जहां जहां दृश्यत्व तो होगा वहां मिथ्यात्व तो होगा स्वप्न दृश्य आएगी नहीं अनुभव में आता है किंतु सही है वो नहीं ठीक है सही तो जागृत और स्वप्न है कि जैसा वेदांत पूर्वादी शंका करता है नानू विश्व तेजसिष्टम विश्व तेजस में समान प्रविप्त भूख समान विशेषण प्रविभुक्त विशेषण अविशिष्टम प्रविवित भुक्त जो विशेषण है समान है दोनों में पूर्वाधिक क्यों प्रज्ञा या भोज्य तुल्य प्रज्ञा जो भोज्य है निर्विषय वहां भी विषय नहीं यहाँ भी विषय नहीं तुल्य समान है इसलिए याद प्रविवक्त भूख ही होना चाहिए दोनों भूक नहीं होने जाए विश्व में ये शंका है तो उत्तर देते मयू बम ऐसा मत कहा कुछ भेद है प्रज्ञा में क्या है विशेष तस्वीर ये भोज्यप्त समान है वो भी भोज्य है ये भी भोज्य है प्रज्ञा भोज्यप्त समान होने पर भी तम अवंतरभेदा उन प्रज्ञा में तम प्रज्ञायातरभेदा अवंतरभेद होने से सब्वाद विश्व से भोज्या प्रज्ञा स्थूला लक्ष्यते हैं विश्व की जो प्रज्ञा सभी व्यवहारिक विषय है उसके पास विश्व आत्मा है उस उसकालीन जो प्रज्ञा होगी उसके जो व्यावहारिक विषय हैं पारमार्थिक विषय नहीं है जो जो, जो निषेध किया जाता है वो तो पारमार्थिक दृष्टि से निषेध किया जाता है व्यवहार दृष्टि से निषेध नहीं होगा जो हनुमान आदि दिया जाता है जगत मिथ्या दृश्यवाद स्वप्नवत ऐसा बोलते हैं वो पारमार्थिक दृष्टि से है व्यावहारिक दृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता है ये कहना चाह रहे हैं ठीक है मैं ये बोला तस्या भुजत्व विषय से भी सिद्धांत कहते वो जो प्रज्ञा में भुजत्व धर्म समान होने पर भी तस्याम उस प्रज्ञा में अबांतर भेदा अबांतर भेद है क्या सविषयत्वाद विश्व से भुज्या प्रक्रिया स्थूला लक्षित है विषय के शहीद होने के कारण जो तो स्थल की जो प्रज्ञा है विश्व की प्रज्ञा थूल लक्षित होती है इसलिए थूल का तैजसे तो और तैजस जो आत्मा है उसके प्रज्ञा जो कैसी होगी विषय संस्पर्श शून्य विषय रहित है और मन ही विषय और विषयाकार दोनों बन जाता है विषय संस्पर्श वासना मात्रम वासना मात्र है वो प्रज्ञा वासना मात्र रूपा वासना स्वरूप है और कृष्ण सूक्ष्म भोग हो जाता है सिद्ध तीत इत्यादि कहा था विश्व प्रज्ञाया स्थूलाय भोज्य सब विषय विषय के सहित होने से प्रज्ञा में भोज्य तो स्थूल थूल तो आ जाता है इसलिए थूलभुक हो गया था यह हमारे स्वप्न में तो पुनः केवल वासना मात्र प्रज्ञा केवल संस्कार मात्र प्रज्ञा है भोज्य वही प्रज्ञा भोज्य हो जाती है इसलिए यह ऐसे आत्मा हो जाएगा प्रविविक भूख हो जाएगा समान मन कहा था इसका अर्थ करते हैं सप्तांग एक अन्यत इति उच्चते अन्यत शब्द से क्या लेना भाष्य में बोल दिया समान अन्य अन्य माने सप्तांग एक मंत्र में जैसे विश्व के में चर्चा हुई है उसे तेजस भी वही चाहिए सात अंग तो होगा एक माने उन्नीस प्रकार से भोग करेगा समान एक आगे मंत्र होगा यत्र यू न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम स्थानः सुसूपस्थान यहकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमयानंदुक् चेतो ख राजृतीया यत्र यो न कंचन काम कामतेनम पश्युषुप्त सुसुप्तस्थान एक आनंदम के तीसरे अवस्था कालीन की चर्चा करते हैं तो व्यवहार दशा में जागृत स्वप्न सुशुक्ति में घूम रहे हैं जागृत की चर्चा हो गई स्वप्न की चर्चा हो गई अब सुसुक्ति कालीन आत्मा की चर्चा यत्र युक्त जिस अवस्था में स्वया हुआ जिस अवस्था में जिस काल में या हुआ ना कंचना कामम काम ए किसी विषयों की इच्छा नहीं करता जागृत काल में करता था कोई अनुका नहीं है न कंचन कामम काम कामम विषयम किसी प्रकार के काम शब्द विषय के लिए प्रयोग है किसी प्रकार के विषय की इच्छा नहीं करता है न कंचन स्वप्नम पिछली किसी स्वप्न को भी नहीं देखता माना जागृत का अनुभव भी नहीं है स्वप्न का अनुभव भी नहीं है जिस अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति का न कंत में स्वप्न पश्च्य किसी प्रकार के स्वप्न को भी नहीं देख रहा है जागृत का भोग भी नहीं स्वप्न का भोग भी नहीं क्यों तो सुसुप्त सोया हुआ है तो तत् तो सुसुप्तम उस आत्मा को सुसुप्त कहते हैं वो सुसुप्त अवस्था है सुसुप्ति कहते हैं उसको सुषुप्त स्थान एक ही भूता सुषुप्त स्थान वाला आत्मा हो जाता है में था सुषुप्त काल में एक ही भूत सब एक हो जाते जागृत स्वप्न के जो भेद थे समाप्त हो जाते हैं या विषय और विषयी करके ज्ञान और विषय ज्ञान ज्ञ रूप में विभक्त थे जगत जागृत में स्वप्न में किंतु वहां पर सब के सब एक ही भूत हो जाते हैं वहां ये ज्ञान है ये ज्ञेय है विभाग भि -भि नहीं कर सकते हैं सुश्रि एक ही भूता सब के सब एक होते हुए प्रज्ञान हरेव ज्ञान का पुंज बना हुआ है माना जागृत स्वप्न में विशेष ज्ञान भिन्न भिन भिन्न ज्ञान थे अनेक ज्ञान थे यहां पर किसका ज्ञान है एक एक ने, अलग नहीं कर सकते इसलिए प्रज्ञान धनय ज्ञान का कुंज बना हुआ है जैसे नमक के दंजी को लवड़ धन बोलते जीवन भी होगा नमक ही है तो सुश्रूक अवस्था में ज्ञान का ही कुंज होगा विशेष ज्ञान नहीं, विशे नहीं होगा या अमुक विषय है ऐसा ज्ञान नहीं होगा ज्ञान है सामान्य ज्ञान है। प्रज्ञान धनय प्रज्ञान धन वा। अरे वाला हो जाता है आत्मा आनंदमय हो उस काल में आनंद प्राचुर्य होगा जागृत और स्वप्न में कुछ आनंद मिलता था किन्तु दुखानुवित था वही भी का आपको मिला कभी भी उसको केवल शुद्ध सुख नहीं मिला है दुखानुविध मिला है दुख तो शुद्ध दुख मिला हुआ है किंतु सुख मिलते समय भी साथ में दुख है दुख के बिना कोई सुख होता ही नहीं बड़े मुश्किल से कुटिया बना डाली पता नहीं कब गिर जाए क्या हो जाए साथ में दुख लगा हुआ है कोई भी विषय आपने आर्जन किया होगा देखना उसकी रक्षा के दुख है नष्ट न हो जाए दूसरे से तो मैं किसी तरह से मैंने अपना अधिकार बना लिया है मेरे तो अधिकार कोई ने छीने दुख बना हुआ है अधिकार न छिने तो दुखान विद्द है ये जो स्वप्नकालीन सुख हो चाहे जागृतकालीन सुख हो किन्तु वहां पर सुसुप्ति में दुखान विद्द नहीं सुख ही सुख है, सुख प्राय है वो आनंदमय ये माइट प्रत्यय प्राचुर्य है आनंद प्राय है वो, यानी केवल आनंद ही तो नहीं है सुख रूप तो नहीं है ये दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा आनंद विशेष है आनंद रूप तो आत्मा ही है पूरी अवस्था ही आनंद स्वरूप होगा इसलिए यहां माइट प्रत्यय लगा करके बोला आनंद नहीं बोला आनंद प्राय ऐसा बोला आनंद आनंदमय यह मैड जो प्रा, प्राय है प्रायश अर्थ में है तत्प्रकृत बचने मैड द्वारा मयड है ये ही आनंद मयो ही आप ही क्योंकि वह आनंदमय ही है उस काल में आनंद प्राय ही होता है आनंद भुख वह आनंद को भोगता बनता सुख का भोगता बनता आनंद में सुख है सुख का भोगता बनता है उस काल में चेतो मुख स्वप्न में जो चेतना से युक्त हो जाना है अभी चेतना शून्य है सुसुप्त है चेतना युक्त होना है स्वप्न में जागृत में आने के लिए कोई रास्ते से आना है सुसुक्ति से अब चेतना की तरफ चलना है इसलिए चेतोबुख हो जाता है चेतना प्रधान हो जाता है वहां से अब चेतना की तरफ आ जाना है चाहे स्वप्न में आ जाए चाहे जागृत में आए सुसुप्ति से स्वप्न में आना कोई जरूरत नहीं एकाएक जागृत में भी आ सकता है स्वप्न हो करके जागृत में आ सकता है चेतना की तरफ वृद्धि हो जाती है उसका इसलिए चेतोबुख ऐसा कहा अथवा आगे जो ज्ञान होना है जागृत स्वप्न में ज्ञान होना है विषयों का ज्ञान विशेष ज्ञान होना है वो जो चेतन चेतन युक्त तो हो जाना है इसलिए चेतोमुख कर सकते हैं मानिए जागृत स्वप्न की पूर्व अवस्था है वहीं से जागृत स्वप्न में आना है चेतना चेतन चैतन्य चेतन, की तरफ आ जाना है इसलिए चेतोमुख कहा प्राज्ञ उस काल में प्राज्ञ कहते हैं उस आत्मा प्राज्ञा कहते हैं तृतीय पाद आत्मा तृतीय है ऐसा समय हो गया? ओम देवा पादूयाद्रे सुनिया भद्रं पशे क्षेत्र स्थिर सुशेदेव